नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग इस एपिसोड में करियर से रिलेटेड बातें करते हैं और अलग अलग ट्रेड पे बातें करते हैं लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ खास अलग बातें करेंगे जैसे काउंसिलिंग की बातें आते हैं और आजकल जो माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को लेकर विचार करते हैं विमर्श करते हैं और बच्चे किस तरह से अपने करियर के बारे में सोचते हैं दोनों के सोचने समझने में क्या डिफरेंस हैं और किस तरह की बातें आज के समाज में हो रही हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से विशेष प्रमोद जी पधारे हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और प्रमोद जी को आपने अलग अलग कार्यक्रम में सुना भी है तो आज हम लोग करियर काउंसिलिंग पे बातें करेंगे और उनसे जानेंगे क्योंकि वहाँ पर वो चंडीगढ़ में इस विषय को लेकर काफ़ी एपिसोड्स उन्होंने की हैं काफ़ी बातें की हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आता है जब हम लोग इस विषय को लेकर बातें करते हैं तो आइए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में प्रमोद जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश भाई रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी जी जी और कैसे हैं प्रमोद जी आप बहुत आनंद में जी जी जी चलिए आनंदी होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। <laughs> तो आइए हम लोग जैसे करियर काउंसलिंग की बातें या करियर ऑप्शन की बातें हम लोग जब बेस प्रोग्राम में अलग अलग ट्रेड को ले बातें करते हैं और वहाँ पर बच्चों का और माता पिता का करियर के साथ क्या रोल है इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे के माता पिता होते हैं उनका क्या रोल होता है आपकी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ चंडीगढ़ चंडीगढ़ एक एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है चंडीगढ़ के अंदर हर प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं चंडीगढ़ के अंदर हर प्रकार की एजुकेशन उपलब्ध है और इसलिए नॉर्थ इंडिया के काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए वहाँ पे कंपटीशन के अंदर भेजते हैं उनके टेस्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और उसके बाद जिस फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं वो उनको मिल जाती है इस सिलसिले में हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं कि बच्चे को किस दिशा में भेजा जाए ये बच्चा है पेरेंट्स सोचते हैं अभी आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं अभिभावक ये सोचते हैं ये बच्चा है इसको क्या पता जिंदगी के अंदर किस दिशा में जाना है ये बच्चा है इसको हम हम सिलेक्ट करेंगे हमें कहाँ भेजना है लेकिन वो बच्चे के अंदर छिपा हुआ हुनर नहीं देख पाते बच्चे के अंदर छिपी हुई क्वालिटीज़ नहीं देख पाते जिसके कारण कई बार बच्चा एक घुटन सी महसूस करते हुए माता पिता की बात मान लेता है और वो सारी ज़िंदगी एक मशीन सी बन के रह जाता है वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाता जो योग्यता जो गुण उसके अंदर है वो उनको निकाल नहीं पाता इसलिए जैसे आपने बात शुरू की भी पेरेंट्स कैसे सिलेक्ट करें अभी हमारे बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए तो पेरेंट्स को बच्चे के साथ जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने प्रोग्राम में भी हमारा एटमोसफियर दोस्ती नुमा होना चाहिए फ्रेंडशिप होनी चाहिए बच्चों के साथ अगर हमारी फ्रेंडशिप है तो हम बच्चे की बात सुन पाएंगे समझ पाएंगे और उसकी दिशा निर्धारित कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और शकर हमारे सभी श्रोताओं को खास अच्छा लग रहा होगा कि क्योंकि आज के समय में जब देखा जाए तो माता पिता जो है अपने बच्चों को लेकर बड़े कॉन्सियस हैं उनके पढ़ाई के प्रति बहुत कॉन्शियस है उनके एडमिशन के प्रति उनके मार्क्स के प्रति और इवन ऐसा भी देखा गया है कि छोटे बच्चों का होमवर्क भी माता पिता कर लेते हैं <laughs> तो ये जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं फिर आगे चल के बाधा भी बना देती हैं शायद रमेश जी जैसे आपने कहा कि बच्चे का होमवर्क भी माता पिता कर देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेट हो जाता है आप तो होमवर्क की बात करते हो ना मैं आपको बताता हूँ इवन देन के बच्चे के मुँह के अंदर नाश्ता भी अपने हाथों से एक एक कोर करके उसके मुंह में डालते हैं ये खाना है वो खाना है बच्चे को क्या खाना है बच्चे की कोई चॉइस नहीं है उसको हॉर्लिक्स डाल के या कोई भी किसी प्रकार का वो प्रोटीन किसी का नाम नहीं लेता मैं वो दूध में डाल के उन्होंने देना ही देना है बच्चे को प्रोटीन की जरूरत है नहीं है ये नहीं देखना आयरन की जरूरत है तो आयरन उसको दें ठीक है और किसी कैल्शियम की ज़रूरत है तो कैल्शियम दें लेकिन नहीं वो एक ऐड देखी जो एड के अंदर आए ये इसको पीने से बच्चा बड़ा होनहार बनता है बड़ा आगे निकलता है बड़ा वो योग्य बनता है तो वो, वो उसको दूध के अंदर घोल घोल के उसको पिलाए जाएँगे इसी प्रकार खाने पीने की चीज़ें हैं ये वाला बिस्किट खाने से बच्चे के अंदर ये वाली शक्ति आती है तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे की चॉइस बच्चा तो बच्चा है ना जी कभी आप अपने अंदर का बच्चा जगा के देखिए जब आप अपने अंदर का बच्चा जगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी माँ मुझको क्या खिलाया करती थी और मेरा क्या खाने को मन करता था तब सोचिए आपके बच्चे को जो आप खिला रहे हो क्या उसका खाने को मन करता है तो एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है मैंने इसी प्रकार उनका आगे चल के एजुकेशन के अंदर शुरू में तो सभी एक जैसे होते हैं केजी से लेकर एल के नर्सरी और पढ़ते पढ़ते आगे जब वो टेंथ या प्लस वन टू तक जाते हैं तो लगभग आलमोस्ट एक जैसी पढ़ाई होती है उसके बाद टेंथ के बाद उन्होंने अपना करियर डिसाइड करना होता है कि बच्चे को किस दिशा में जाना है लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे भाई का बेटा इंजीनियर बन गया और वो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और उसको बीस लाख रुपया पैकेज उसको स्टार्टिंग के अंदर मिला और मेरे बच्चे को भी अगर मैं इंजीनियर बना दूं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे कोई सोचता है कि हमारे गांव के अंदर एक मास्टर जी रहा करते थे और उन्होंने अपने पोते को अपनी कोचिंग करवाई और वो डॉक्टर बन गया आज वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है गाड़ी है उसने कोठी बना ली अपने बड़े शहर के अंदर और डॉक्टर लड़की के साथ उसकी शादी हो गई और दोनों इंजॉय कर रहे हैं खूब लाइफ मस्ती के साथ जी रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा उनके पास लोगों का जो नापने का तरीका है किसी भी करियर को वो उनके पीछे कहीं ना कहीं नोटों की गड्डियाँ छिपी हुई हैं वो ये देखते हैं कि आदमी कितना कमा रहा है लेकिन वो ये नहीं देखते क्या उसकी ज़िंदगी में सुकून है एक तरफ एक छोटा सा आदमी एक साधारण आदमी प्लस टू करता है प्लस टू करने के बाद एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू करता है सुबह दस बजे दुकान खोली शाम को 7-8 बजे बंद कर दी अपने परिवार के साथ आया बच्चों के साथ एंजॉय किया खूब अच्छा एंजॉय करता है एक आदमी टीचर लग गया टीचर लगने के बाद वो बच्चों का जीवन बना रहा है, पता नहीं कितने डॉक्टर वो बनाएगा कितने इंजीनियर वो बनाएगा खुशी है उनके जीवन के अंदर लेकिन ये जो हम मशीनें बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनके अंदर खुशी नहीं होती ये भागती हैं दौड़ती हैं इनको ग्रीसिंग की भी जरूरत पड़ती है इनकी सर्विस की भी जरूरत पड़ती है मशीन बना के रख देते हैं हम अपने बच्चों को और मेरे ख्याल से अगर हम बच्चों को समझें बच्चे के अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है उसको हम ढूंढ पाए तो एक नहीं हज़ारों फील्ड ऐसी हैं जिनके अंदर कंपटीशन भी नहीं है किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता भी नहीं है और अच्छा पैसा बच्चे कमा रहे हैं और अच्छी फील्ड के अंदर जाके अच्छा नाम भी कमा रहे हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चे के अंदर छिपा हुआ हुनर है जो क्वालिटी है जो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए इंजीनियर नहीं बनाने चाहिए ये बनाने चाहिए अगर बच्चे के अंदर बनने की इच्छा है तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी करियर थोपना नहीं चाहिए ऐसा मेरा कहना है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्र हैं और विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं माता पिता का जो प्रेशर है या उनका जो खाने पीने की बातें आती हैं या फिर करियर की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका जो है बच्चे के प्रति ज़्यादा दबाव भी होता है और देखा जाए तो ये चीज़ें जो है शहरी इलाके में ज़्यादा है और गांव में बिल्कुल उल्टा है फिर तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर गांव परिवेश में किस तरह की बातें होती हैं वो जानेंगे आप सुनाए हैं रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कर रहो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो तो सोमे I'm just a kid. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत हैं। बहुत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं प्रमोद जी हमारे है साथ हैं और करियर काउंसिलिंग की बातें हो रही है करियर से रिलेटेड जो बातें हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने रखें और शहरी इलाके में जिस तरह से बातें हो रही हैं शहरों में बच्चों को किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं और फिर उनका करियर के बारे में भी खुद माँ बाप सोचते हैं अब बात करें अगर हम लोग क्योंकि हम लोग आब रोड में हैं और यहाँ के आसपास में बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट हैं बहुत सारे गांव भी छिपे हुए हैं पहाड़ी इलाके में तो उनका जीवन शैली उनके यहाँ करियर की बात क्या होती है वो हम लोग प्रमोद जी से जानने की कोशिश करते हैं देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग का अपना इस्तेमाल करें तो गाँव परिवेश के अंदर जैसे खेती किसानी की आप बात कर रहे हो वो होती है और उसके अंदर कैसा करियर है यहाँ का हालांकि मेरा जो गांव का एरिया मुझे लगता है वो पंजाब है और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये काफ़ी उपजाऊ इलाका है लेकिन इधर आपके थोड़ी सी ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं बात। है बारिश पर निर्भर होना पड़ता है और नदियों के अंदर या तो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है बीच वाला काम तो है नहीं यहाँ पर तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है मैं एक एग्ज़ाम्पल दे आपको बताता हूँ एक कृष्ण लाल के इंसान को मैं जानता हूं वो लगभग अठारह वर्ष के थे अभी वो तीस वर्ष के हो गए हैं बारह साल पुरानी बात सुना रहा हूं और आज तक उस उन्होंने क्या किया दो चार मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा किशन लाल के पास एक जमीन का टुकड़ा था डेढ़ एकड़ का उस डेढ़ एकड़ के अंदर सरकंडे समझते होंगे सभी बेकार सा घासूस उसके अंदर पैदा होता था कांटे वाली झाड़ियाँ पैदा होती थी और वो ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा था इसलिए उस ज़मीन का कोई यूज़ नहीं कर रहा था लेकिन किशन के पिताजी को जब वो ज़मीन उनके फैसले के अंदर उनको मिल गई तो उसके एक साल बाद उनकी डेथ हो गई अब किशनलाल ने सोचा मैं तो इस ज़मीन को जो हमारे पुरखों की हमें पता नहीं पैंतीस चालीस साल बाद हमारे हक़ में फैसला हुआ मिली है तो मैं तो इसको खूबसूरत ज़मीन उपजाऊ बनाऊंगा लेकिन जैसे ही वो ज़मीन में प्रवेश किया प्रवेश किया करना था दस फुट तक नहीं अंदर जा सका इतना मतलब ज़मीन के अंदर उसके खेत के अंदर गंदगी भरी हुई थी लेकिन संकल्प कर चुका था क्योंकि मैं ये बात बता रहा हूँ उसके संकल्प की दृढ़ निश्चय कितनी बड़ी ताकत रखता है एक साल तक किशन ने वो जो ज़मीन थी उसको साफ़ किया साफ करके उसके अंदर उसने क्यारियाँ बनाई बड़े बड़े पत्थर निकाले ज़मीन से उनको एक साइड पे किया अब उस ज़मीन का आप देख लो अभी 12 साल हो गए उस ज़मीन के अंदर मगर मैं, मैं बात करूँगा तो लोग किसानी के साथ जो जुड़े हुए हैं वो समझेंगे ये मज़ाक कर रहा है दो लाख रुपये पर मंथ वो डेढ़ एकड़ से वो कमाई कर रहा है अब वाकई हंसी आएगी लोगों को लेकिन मैं बताता हूँ उसने क्या किया उसने पहले तीन साल मेहनत की मेहनत करके उसने चारों तरफ जब खेत साफ़ कर लिया एक साल के अंदर तो उसने खेतों की जो बाउंड्री थी उसके ऊपर पपीते के पेड़ लगाए चारों तरफ डेढ़ एकड़ के अंदर उसके अंदर लगभग बीस फीट तक उसने तरह तरह के फूल लगाए गुलाब के फूल हो गए और और तरह के जितने भी गलदाउदी वगैरह डेलिया वगैरह वो सभी तरह के फूल उसने वो लगाए उसके बाद उसने खेत को चार हिस्सों में बांटा एक के अंदर उसने डेरी फार्म बनाया दूसरे के अंदर उसने पोल्ट्री फार्म बनाया तीसरे पोर्शन के अंदर उसने फिश फार्म बनाया अब वो क्या करता है जो डेरी की गंदगी होती है पशुओं की और देसी गायें रखी उसने भैंस नहीं रखी एक भी देसी गायें रखी देसी गाय का गोबर जो है वो मछलियों के लिए और उसमें से निकलने वाले कीटाणुओं के लिए मुर्गियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है तो वो सारा वहीं यूज़ करता है उससे वो मिथाइल गैस तैयार करता है मिथाइल गैस वो सेल करता है आसपास के लोगों को उसने छोटा सा प्लांट लगा रखा है देसी काम है सारा इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है और फिर वो सारी जो गंदगी है वो उसको फिश को देता है अब जो फिश की गंदगी है वो गंदगी जो निकलती है उसको छीनने के बाद उसके अंदर 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाते हैं और अब वो कीड़े अगर ऐसे छोड़ दिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं अब उन कीड़ों को पालने के लिए जिसमें वो फिश रखता है अपने वो उसके अंदर उसके अंदर उसने डक्स रखी हुई हैं बख बतख कहते हैं ना हम लोग वो रखी हुई है तो वो रखी वो कीड़े उनकी फेवरेट ड्राई फ्रूट जैसे हमारे लोग खाते हैं वो कीड़े उनको ऐसे खाते हैं वो तो वो खाती हैं वो और आप बिलीव करोगे एक जो बतख है वो एक हफ्ते के अंदर एक अंडा देती है उसकी बतख जो है एक हफ़्ते के अंदर पांच अंडे देती है और बहुत बड़ा अंडा होता है बतख का मुर्गी से लगभग डबल होता है तो उसकी सेल भी क्वालिटी भी और सारा वो सारा और ऑर्गेनिक है और उसके बाद उसने बाकी के एरिया के अंदर सब्ज़ियाँ लगाई हैं सब्जियां भी वो एडवांस लगाता है जब आपके पास घीया, तोरी या इस तरह की सब्जी आती है तो उससे लगभग एक महीना पहले उसकी सब्जी की प्रोडक्शन आ जाती है जो आप बीस रुपए किलो खरीदते हो जब वो उसकी मंडी के अंदर आती है तो वो सौ रुपए की बिकती है और ऑर्गेनिक के नाम से बिकती है इस प्रकार उसके खेत से ही सारा माल पैदा हो रहा है और खेत के अंदर ही उसका लग रहा है और जो मैंने आपको बताया था बाउंड्री के ऊपर उसने फूल लगाए हैं उसके अंदर उसने मधुमक्खियों के बॉक्स रखे हैं वहाँ से शहद पैदा होता है तो कृष्णा प्रोडक्शन के नाम से हमारे उधर चंडीगढ़ के अंदर उसने एक वो बना रखा है लोग सुबह सुबह 10-10 12-12 किलोमीटर चल के गाड़ियों पे स्कूटी पे बाइक के ऊपर वहाँ से दूध लेने आते हैं वहाँ से शहद लेने आते हैं अंडे लेने आते हैं और वहीं सरसों पैदा होती है उसका तेल लेने आते हैं सब्जियाँ लेने आते हैं साथ में उनकी वॉक हो जाती है एक उसने कंटीन बना रखी है छोटी सी वहाँ पे गाय का जो गोमूत्र का अर्क वो है वो देता है लौकी का जूस वो बेचता है उसने सारा स्टाफ ना रखा है दो लाख के करीब मैंने आपको बताया वो मंथली इनकम करता है अब वो प्लस टू है ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है बात सिर्फ़ जिद की है संकल्प की है जिद करो और दुनिया बदलो वो स्लोगन उसने पकड़ लिया और उसके पीछे लग के उसने करके दिखाया और एक दिन मैं <coughs> एक दिन मैं उससे मिलने गया तो उसके अंदर एक चित्र लगा हुआ था धीरू भाई अम्बानी का तो मैंने कहा भाई ये कहने लगा ये मेरे आदर्श हैं ये मुझे प्रेरणा देते हैं लोग भगवान की मूर्तियों के आगे या उनके आगे दूबत्ती करते हैं और मैं तो आके इनको माथा टेकता हूं और इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और उसी का नतीजा है कि आज आ, मेरी अच्छे घर में शादी भी हो गई मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल के अंदर और बच्चों को इंटरेस्ट भी इसी काम के अंदर है तो इस तरह अगर किसान सोचें थोड़ा सा प्लान करें प्लान करने के बाद विचार करें कि हम लोगों को क्या करना है तो कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संकल्प करने से व्यक्ति जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है सुंदर बना सकता है और इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी है शुरुआत में और बाद में तो आप बहुत ही रिलैक्स रह सकते हैं जैसे किसान का जो अभी एग्जाम्पल दिया प्रमोद जी ने उन्हें अपने जो पुरानी ज़मीन है जो गंदी पड़ी थी उसको साफ़ करने में एक साल लगाया और एक साल का जो मेहनत है धीरे धीरे उसमें फिर चीज़ें बनने लगी और बनते बनते जो है आज एक अच्छे मुकाम पे वो आ, पहुंच गए हैं तो इससे एक एग्ज़ाम्पल एक हम सभी को एक आदर्श समझ में आता है कि हमें जितनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे उतना हम लोग कमाएंगे और आ, थोड़ा सा नॉलेजफुल भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ें जो हैं बाई प्रोडक्ट यानी यूज़ कर रहा है जो भी चीज़ें वेस्ट हो रहा है उसको भी बेस्ट में यूज़ कर रहा है तो ये चीज़ें हमारी समझ की बात है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और कृषि विज्ञान केंद्र है जो आस में रहते हैं हर डिस्टिक्ट में वहाँ पर जाके आप इस ट्रेनिंग को करके आप अपने जितनी भी ज़मीन है उसमें आप इन चीज़ों का काम कर सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि किसानों की मानसिकता या आज के ज़माने में जो गांव में रहते हैं वो शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं हाँ <laughs> ये भी थोड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है उसके पीछे भी कुछ शहर का ग्लैमर छिपा हुआ है जैसे हम शहर के बच्चों को देखते हैं कि कोई वही बात आ जाती है कोई डॉक्टर बन रहा है कोई इंजीनियर बन रहा है कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है तो गाँव के लोग भी चाहते हैं भाई हमारा बच्चा भी इस प्रकार देखे लेकिन मैं एक बात और बता दूँ ये जो शहर के लोग हैं ना हम भी शहर के लोग हैं हम लोगों का हमेशा मन करता रहता है कहीं खुले में किसी गांव में जाके कुछ दिन बिताए जाए ये सच्चाई है साल के अंदर हम लोग सोचते हैं कम से कम दो बार तो ऐसा ट्रिप बने और हिमाचल के अंदर मैं आपको बताऊं रमेश भाई हिमाचल के अंदर क्या हुआ है हिमाचल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है स्टे इन विलेज स्टे इन विलेज का मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग सिलेक्ट किए हैं या खुद लोग एप्लीकेशन करते हैं गवर्नमेंट को भी हम लोग अपना यहाँ पे एक गेस्ट हाउस टाइप हमारे घर के अंदर देसी गेस्ट हाउस जिसको हम बोल सकते हैं घर की तवे की चपाती रोटी वगैरह और तंदूर की रोटी वगैरह और उसकी उपले जो गोबर के होते हैं उनके उनके ऊपर बनी हुई दाल इस प्रकार का माहौल घर का गाय का जो निकला हुआ मक्खन इस प्रकार की चीज़ें हम उपलब्ध करवाएंगे लोगों को और वातावरण तो हिमाचल का आपको पता है चाहे यहाँ पे 45 सैंतालीस टेम्परेचर हो वहाँ पे सर्दी होती है और धुंध भी होती है बारिश भी पड़ती है बर्फ़ भी पड़ती है तो उस एरिया के अंदर लोग उन गाँव के अंदर जबकि बड़े बड़े होटलों में रहने की काफ़ी कॉस्ट पड़ती है और इन गाँव के अंदर उनको काफ़ी ठीक रेट के अंदर एकोमोडेशन और घर का माहौल मिल जाता है तो लोग वहां पे बहुत लोग जा रहे हैं आजकल ये टूरिस्ट का सिस्टम बहुत चेंज हो गया उधर ये गाँव की तरफ अट्रैक्शन है गाँव वालों ने दिमाग लगाया कोशिश किया हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट बना के लोगों के आगे रख दिया लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और आज हिमाचल के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे यकीन नहीं करोगे इतना गाँव के अंदर रोज़गार शुरू हो गया है ना क्या बताऊँ छोटी चुट छोटी दुकानें खुल गई साथ में खाने पीने की चीज़ें अब सॉफ्टी मशीनें तक गाँव में लगी हुई हैं बताओ जो आपको शिमला की मॉल रोड पे देखने को मिलती थी चॉकलेट की सॉफ्टी ये वो अब वो गाँव के अंदर मशीनें लग गई हैं लोग आते हैं घूमते फिरते हैं खाते पीते हैं और वो सारा पिज़्ज़ा बर्गर मिलने लग गए हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा प्लानिंग के साथ अगर हम चलते हैं तो गांव का जो परिदृश्य है वो कोई बुरा नहीं है बहुत अच्छा माहौल है बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है लोग अपनी बीमारियाँ दूर करने के लिए आ सकते हैं तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे ये सभी रेडियो मधुवन को सुनने वाले श्रोता अगर सुन रहे हैं तो अगर गांव में आप हैं तो क्योंकि ये सभी हमारे ज़्यादातर किसान भाई रेडियो मधुवन को सुनते हैं और गांव में रहते हैं और मोस्टली गांव के रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास और क्या कर सकते हैं तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि जहां पर टूरिज़म को आप जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं सरकार भी ऐसा चाहती है और आपके जैसे कि माउंट आबू या यहाँ वहाँ नज़दीक में आपका गाँव है तो वहाँ पर आप इस तरह का जो है हॉस्पिटलिटी का जो एक आइडिया है उसको कर सकते हैं अपने गांव में घर के अंदर ही वो सारी चीज़ें आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं जैसे हम लोग अपने घर में दो तीन मेहमान आ जाते हैं तो हम उनको किस तरह से प्यार स्नेह देते हैं खाना वगैरह खिलाते हैं बड़े प्यार से बना के तो ऐसा कुछ माहौल आप बना सकते हैं और इसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा इनिशेटिव ले रही है काम करने के लिए इसमें सरकार आज चाहती भी है कि गाँव के अंदर की गाँव की बातें गाँव का खाना को मिलें घर का खाना मिलें ज़्यादातर ऑर्गेनिक बेस अगर चीज़ें हम लोग बना के देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज के लोग और शहरों में जैसे कि हम लोग अलग अलग चीज़ें हम लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ तो जुड़ते हैं लेकिन गांव में जो है मिट्टी से जुड़ जाते हैं और मिट्टी की बातें जब होती हैं और मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके अंदर खाना आजकल जैसे कुल्लर का एक ट्रेंड बना हुआ है चाय उसमें पिया जाए पानी उसमें पिया जाए उस किसान का जीवन सुधारने के लिए केंद्र सरकार भी पूरे देश के अंदर बहुत जबरदस्त प्लानिंग्स लेके आई है अगर हम लोग थोड़ा इसके ऊपर रुचि रखते हैं हम उसको सर्च करें तो हमें काफ़ी कुछ मिल सकता है क्योंकि आने किसान... वाला समय किसानों का ही है क्योंकि आज जो सरकार है वो किसानों को मेन स्ट्रीम में डालना चाहती है क्योंकि पहला ऐसा होता था किसानों को मेन स्ट्रीम पर नहीं रखा जा रहा रहा अभी किसानों को मेन स्ट्रीम पर रखा गया और उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है उनके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए शुरुआत ही ऐसे किया है कि जिनके पास कम खेती है उनको पैसा भी सरकार दे रही है तो ये एक अच्छी शुरुआत है और यहाँ आगे जो है धीरे धीरे किसानों को मेन स्ट्रीम में जब काम शुरू हो जाएगा उनका और पूरा योजनाएं बन जाएगी और विधिवत बन जाएगी और उसमें किसान भी अपने आप को अपग्रेड करें और उन चीज़ों को समझकर उसी तरह का प्रोडक्शन देने की कोशिश करें थोड़ा सा मेहनत है क्योंकि सरकार जब योजनाएं बनाती है तो वो भी सोच समझ के बनाती है और उसमें किसान को भी उतना ही दिल से ईमानदारी से मेहनत करने से उसका लाभ जरूर मिलता है तो चलिए आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड में करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने कुछ अलग हट के बताने की कोशिश की है और किसानों के बारे में हमने बातें की शहर की बातें की और किस तरह का हमारा करियर से रिलेटेड विचारधारा कैसे बनती है कैसे हम बनाते हैं ये हमने प्रमोद जी से जानने की कोशिश की तो जाते जाते मैं प्रमोद जी को कहना चाहूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक मोटिवेशन के तौर पर क्या बताना चाहेंगे करियर से रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी इंसान हो चाहे वो स्टूडेंट है चाहे गवर्नमेंट जॉब के अंदर है चाहे किसान है चाहे मजदूर है जिस जीवन के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो जीवन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और अगर जीवन के अंदर डिसिप्लिन है तो कोई भी इंसान किसी भी जगह पे क्यों ना बैठा हो वो ऊपर उठ सकता है कहने का भी प्राय है जीवन के अंदर हम लोग एक शेड्यूल बनाए एक नियम बनाए मुझे सुबह इतने बजे उठना है इतने बजे उठने के बाद सारे कर्म से निपटते हुए अपने कार्य में लग जाना है इस समय खाना खाना है इस समय मेरा सोने का समय होगा ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन के अंदर निश्चित करें तो मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूं जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी तो किस्मत ही खराब है वो ये कहना बंद कर देंगे <laughs> तो चलिए प्रमोद जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा हमारे विद्यार्थी मित्रों को और श्रोताओं को अच्छा फील हो रहा होगा थोड़ा सा आप इस पे काम कीजिए देखिए आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आप अगर रेडियो मधुबन कंटिन्यू सुनते हैं तो इस तरह की के ज्ञान के बातें ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहती हैं आपके चेहरे पर मुस्कान आती रहती हैं तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और प्रमोद जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा छोट सौ मेरो